श्री गर्ग संहिता श्री वृंदावन खंड तीसरा अध्याय श्री यमुना जी का गोलोक से अवतरण और पुनः गोलोक धाम में प्रवेश सनंद जी कहते हैं नंदराज गोलोक में श्रीहरि ने जब यमुना जी को भूतल पर जाने की आज्ञा दी और सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना जब श्री कृष्ण की परिक्रमा करके जाने को उद्यत हुई उसी समय विरजा तथा ब्रह्मद्रव से उत्पन्न साक्षात गंगा ये दोनों नदियां आकर यमुना जी में लीन हो गई इसीलिए परिपूर्णतम कृष्णा अर्थात यमुना को परिपूर्णतम श्री कृष्ण की पटरानी के रूप में लोग जानते हैं तदनंतर सरिताओं में श्रेष्ठ काली अपने महान वेग से विरजा के वेग का भेदन करके निकुंज द्वार से निकले और असंख्य ब्रह्मांड समूहों का स्पर्श करती हुई ब्रह्म में गई फिर उसकी दीर्घ जलराशि का अपने महान वेग से भेदन करती हुई वे महानदी श्री वामन के बाएं चरण के अंगूठी के नक से विदीर्ण हुई ब्रह्मांड के शुरू भाग में विद्यमान ब्रह्मध्रुवयुक्त विवर में श्रीगंगा के साथ ही प्रविष्ट हुई और वहां से वे हरिद्वारा यमुना ध्रुव मंडल में स्थित भगवान अजित विष्णु के धाम वैकुंठ लोक में होती हुई ब्रह्मलोक को लांघकर, जब ब्रह्ममंडल से नीचे गिरी तब देवताओं के सैकड़ों लोगों में एक से दूसरे के क्रम से विचरती हुई आगे बढ़ी तदनंतर वे सुमेरुर के शिखर पर बड़े वेग से गिरी और अनेक शैल शिंगों को लांघकर बड़ी बड़ी चट्टानों के तटों का भेदन करती हुई जब मेरु पर्वत से दक्षिण दिशा की ओर जाने को उद्यत हुई तब यमुना जी गंगा से अलग हो गई महानदी गंगा तो हिमवान पर्वत पर चली गई किंतु कृष्णा अर्थात श्याम सलीला यमुना कालिंद कलिंद शिखर पर जा पहुंची, वहां जाकर उस पर्वत के प्रकट होने के कारण उनका नाम कालिंदी हो गया कालिंद गिरी के शिखरों से टूटकर जो बड़ी बड़ी चट्टाने पड़ी थी उनके सुदृढ़ तटों को तोड़ती फोड़ती और भूखंड पर लौटती हुई वेगवती कृष्णा कालिंदी अनेक देशों को पवित्र करती हुई खंड खांडव वन में इंद्रप्रस्थ या दिल्ली के पास जा पहुंची। यमुना जी साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती थी इसीलिए वे परम दिव्य देह धारण करके खांडव वन में तपस्या करने लगी यमुना के पिता भगवान सूर्य ने जल के भीतर ही एक दिव्य गेह का निर्माण कर दिया था जिसमें आज भी वे रहा करती हैं खांडव वन से भेदपूर्वक चलकर कालिंदी ब्रजमंडल में श्री वृंदावन और यमुना के निकट आ पहुंची। महावन के पास सिक्ता में रमण स्थल में भी प्रवाहित हुई श्री गोकुल में आने पर परम सुंदरी यमुना ने विशाखा सखी के नाम से अपने नेतृत्व में गोप किशोरियों का एक यूथ बनाया और श्री कृष्णचंद्र के रास में समृद्ध होने के लिए उन्होंने वहीं अपना निवास स्थान निश्चित कर लिया तदनंतर वे जब ब्रज से आगे जाने लगी तब ब्रज भूमि के वियोग से विफल हो प्रेमानंद के आंसू बहाती हुई पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुई तदनंतर ब्रज मंडल की भूमि को अपने वारी वेग से तीन बार प्रणाम करके यमुना अनेक देशों को पवित्र करती हुई उत्तम तीर्थ प्रयाग में जा पहुंची वहां गंगा जी के साथ उनका संगम हुआ और वे उन्हें साथ लेकर फिर सागर की ओर गई उस समय देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की वर्षा की और दिग्विजय सूचक जय घोष किया नंदी शिरोमणि कलिंद नंदिनी कृष्ण वर्णा श्री यमुना ने समुद्र तक पहुंचकर कर गदगद वाणी में श्री गंगा से कहा यमुना ने कहा समस्त ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली गंगे तुम धन्य हो साक्षात श्री कृष्ण के चरणार बिन्दों से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है अतः तुम समस्त लोकों के लिए एकमात्र वंदनीय हो शुभ अब मैं यहाँ से ऊपर उठकर श्रीहरि के लोक में जा रही हूँ तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी मेरे साथ चलो तुम्हारे समान दिव्य तीर्थ तो हुआ है और न आगे होगा ही गंगा आप सर्वतीर्थमयी हैं अतः सुमंगले गंगे मैं तुम्हें प्रणाम करते हूँ यदि मैंने कभी कोई अनुचित बात कही हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना गंगा बोली कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड को पावन बनाने वाली तो तुम हो अतः तुम ही धन्य हो श्री कृष्ण के वाहमांग से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है तुम परमानंद स्वरूपिणी हो साक्षात परिपूर्णतम हो समस्त लोगों के द्वारा एकमात्र वंदनिया हो परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण की भी पटरानी हो अतः कृष्ण तुम सब प्रकार के उत्कृष्ट हो तुम कृष्ण को तुम कृष्णा को मैं प्रणाम करती हूँ तुम समस्त तीर्थों और देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो गोलोक में भी तुम्हारा दर्शन दुष्कर है मैं तो भगवान श्री कृष्ण की ही आज्ञा से मंगलमय पाताल लोक में जाऊँगी यद्यपि तुम्हारे वियोग के भय से मैं बहुत व्याकुल हूँ तो भी इस समय तुम्हारे साथ चलने में असमर्थ हों व्रज के राजमंडल में मैं भी तुम्हारे युद्ध में सम्मिलित होकर रहूँगी हरि प्रिय मैंने भी यदि कोई अप्रिय बात कह दी हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना सनंद जी कहते हैं इस प्रकार एक दूसरे को प्रणाम करके दोनों नदियाँ तुरंत अपने अपने गंतव्य पथ पर चली गई सूर्यध्वनि गंगा जी अनेक लोगों को पवित्र करती हुई पाताल में चली गई और वहाँ भोगवती भन में जाकर भोगवती गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई उन्हीं का जल भगवान शंकर और शेषनाग अपने मस्तक पर धारण करते हैं इधर कृष्णा अपने वेग से सप्त सागर मंडल का भेदन करके सातों द्वीपों के भूभाग पर लौटती हुई और भी प्रखर वेग से आगे बढ़ी सुवर्णमय भूमि पर पहुंचकर कर लोकालोक पर्वत पर गई उसके शिखरों तथा गंड शैलों अर्थात टूटी चट्टानों के तट का भेदन करके कालंदी फुहारे किसी जलधारा के साथ उछलकर लोकालोक पर्वत के शिखर पर जा पहुँचे फिर वहाँ से उर्धगमन करती हुई स्वर्गवासियों के स्वर्ग लोक तक जा पहुँचे फिर ब्रह्म लोक तक के समस्त लोकों को लांघकर कर श्रीहरि के पद चिन्ह से लांचित श्री ब्रह्म द्रव से युक्त ब्रह्मांड विवर से होती हुई आगे बढ़ गई उस समय समस्त देवता प्रणाम करते हुए उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे इस तरह सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना पुनः श्री कृष्ण के गोलोक धाम में आरूढ़ हो गई कालिंद गिर नंदनी यमुना के इस मंगल में नूतन चरित्र का भूतल पर यदि श्रवण या पठन किया जाए तो वह उत्तम मंगल का विस्तार करता है यदि कोई भी मनुष्य इस चरित्र को मन में धारण करे और प्रतिदिन पढ़े तो वह भगवान की निकुंज लीला के द्वारा वर्णन किए गए उनके परम पर धाम में पहुंच जाता है इस प्रकार श्रीघर्घसिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत नंद सनंद संवाद में कालिंदी के आगमन का वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ